वेद के पन्नी दंगा तथा सुखदेव जी के द्वारा महाराज परीक्षित को सुनाई जा रही भागवत कथा में हम अपने जीवन की सार्थकता खोज रहे बहुत बार जो दिखता है वो सच नहीं होता जिसे हम सच समझते हैं वो भी माया का भ्रम होता है सत का संग ही सतसंग है ये हमें अच्छी तरह से जाना पूजा पाठ भजन कीर्तन मन को सत्य की राह पर साधने के साधन भर वो कोई उपलब्धि नहीं है ये तुम कहो कि तुमने माला फेर ली पूजा कर ली भजन गा लिए। तो तुमने किसी पे एहसान नहीं किया है धर्म पर भी नहीं ये सब तो साधन है जिससे तुम्हारा मन सधे न कि ईश्वर पे कोई एहसान ला दिया और अक्सर हम उसी दम्भ को जीते हैं हम तो इस नियम संयम से रहते हैं हम तो फलाना करते हैं अगर मन नहीं सदा है तो श्रीमान आपसे अच्छी रामलीला गांव के लड़के मंच पर आके कर लेते हैं डायलॉग रटके लेकिन मंच पर अभिनय करने वाले लड़के राम लक्ष्मण नहीं होते केवल अभिनय करते हैं आपने उससे भी घटिया किया कि हम हर सोमवार का व्रत करते हैं हम मंगलवार का व्रत करते हैं ये सब साधन थे मन को प्रभु की राह पर साधने के लिए तुम्हारा मन विषयों में सदा है यह ईश्वर में? एक बार अपने से हम सब पूछ डाले तो हम जो भी कर रहे थे एक व्यर्थ की प्रक्रिया ही तो थी ऐसी बहुत सी हमारी बुद्धियों को इस कथा अमृत ने खोला है और हमने बड़े करीब से अपने आप को पढ़ा है जाना है पहचाना है उधर जी की कथा में आगे हम आने वाले हैं और अब तक सुखदेव जी ने बताया कि राजन एक कंस को मारने के लिए महाविष्णु को अवतार लेने की कोई जरूरत नहीं होती महाविष्णु इच्छा करेंगे वो सुधर जाएगा महाविष्णु की इच्छा भर से वो मिट जाएगा महाविष्णु की इच्छा भर से वो होगा ही नहीं लेकिन नहीं एक कंस की बात नहीं है हम सब में छिपा कंस है प्रभु लीला कर रहे हैं कि मेरे भक्त बनो मेरा अनुसरण करो और अपने अपने भीतर के कंस मारो नहीं कि तो तुम्हारी भक्ति साधना पूजा पाठ भजन कीर्तन तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे और हम हैं कि कंस के लिए जीते हैं कंस ही खाते हैं वही पीते हैं उसी में रहते हैं हाय मेरा ये हाय मेरा और वेद की गंगा ने हमें सत्य दिखाया है कि ये जात ये संप्रदाय ये मेरा तेरा जिसे हम बड़ा धार्मिक सच समझकर जीते आए हैं ये सबसे बड़ा झूठ और महापाखंड है हमारा ये सबसे बड़ा झूठ है जो हमने जिया है तमाम उम्र और हज भी हम उसी को जीना चाहते हैं हज भी उनसे छूटना नहीं चाहते हैं हम पाप को ही धर्म पूर्वक धर्म बनाकर जीना चाहते हैं आज थोड़ी खुल के भी बात हो जाए क्योंकि हम पाप से छूट नहीं सकते हैं इसलिए पाप को ही धर्म घोषित करो ये सांप्रदायिकता है तुम्हारी जबकि ऋषि बार बार कह रहे हैं कि जो तुमको उत्पन्न करने वाले माता पिता हैं, वो ब्रह्मज्वाला है और आत्मा है ना कि कोई मम्मी और पापा मां को उंगली बनाने नहीं आती बाप भी अंगूठा नहीं बना सकता तो तू ये जात ये पात ये संप्रदाय ये भेदभाव ये ऊंच नीच के ये झूठ और पाखंड को बना धर्म बनाकर धर्म पूर्वक जिया कैसे है ये कैसा सवाल है यदि थोड़ी सी भी ईमानदारी है तो अपने से पूछ लो कि क्या तुमको एक छोटा सा मांस का लोथड़ा भी अपने शरीर का बनाना आया तो बेटा बेटी का बनाए थे और कहती हो कि सत्संग करने आए हो और जीते हो झूठ असत और कुशंग क्या तुम ईमानदारी से अपने से पूछ सकते हो और फिर वेद की रिचाओ उसने कहा दोबारा भी जन्म यज कुंड की ये ज्वाला ये ब्रह्म ज्वालाएं ये दुर्गाएं देंगी और पिता ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में जो आत्मा है ये यज्ञेश्वर ही और ब्रह्म ज्वाला माता बनेगी और सारा सचराचर जुड़ेगा तुम्हें बनाने में क्षिति जल पावक गगन समीर और इन पांचों में तुम्हारे मम्मी पापा का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इनका उनमें कंट्रीब्यूशन है वाए लगेंगी पेड़ों की वनस्पतियां लगेंगी सूरज की किरणें खेलेंगी ग्रहों और नक्षत्रों की ज्योतियां उतरेंगे और तब तुम फिर उसी माता पिता की गोद में आत्मा और ब्रह्मज्वाला की तुम फिर एक नवजात शिशु से उभरोगे और आज भी मेरा मन इस सच को मानकर असत्य से अलग हटना नहीं चाहता है तो हम प्रभु कैसे पाएंगे हमें ईश्वर कैसे मिलेंगे हम तो महल को सजा के सवार करके डेकोरेट करके जीना चाहते हैं महल धोना कहां चाहते हैं और जबकि धर्म का नाद है एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति थे क्या हम जागना नहीं चाहते या, वेद पढ़ाते थे सिद्धनाथ मंदिर में तो कुछ अपने ही लोग हम पे विभर गए कि आप सबको वेद कैसे पढ़ाते हो आप तो पाप कर रहे हो आपको कुंभी पाप नगर जाना चाहिए तो क्यों कहने जो स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ा सकते छूद्रों को नहीं पढ़ा सकते आपको तो नगर जाना पड़ेगा हमने कहा वेद की सारी मंत्र दृष्टा स्त्री हैं अद्रिशंति लोपा मुद्रा गार्गी मैत्री गायत्री तो ऐसा क्यों कहते हो भाई कहने क्योंकि जब असत्य सत्य बन जानेगा तो सत्य को बेचारे को कुे भाग न तो जाना होगा क्यों क्योंकि तुम्हें हमें बंद आ गया है कि तो तुम हो वो तो है ही नहीं अंधे हो गए और जब अंधता सर चढ़कर बोलती है तो आंखों के रहते हुए भी आंखें फूटी ही रहती है फिर एक दिन उनके गुरुवर ने भी कहा कि हम शास्त्रार्थ करना चाहते हैं तो कहा वो तो नहीं हो सकता क्योंकि शास्त्रार्थ शास्त्रियों का विषय है संन्यास में सचराचर ही प्रमाण होता है कहीं लगे चर्चा ही कर लेंगे मैंने कहा ठीक है भाई कहना ये आप इन सबको वेद क्यों पढ़ाते हो स्त्रियों को मैंने कहा इन्होंने दिए हैं मुझे कहा शूद्रों को क्यों पढ़ाते हो मैंने कहा भगवान राम ने इनके जूठे बेर खाए हैं तू तो मुझे तो राम रिझाने हैं कैसे नहीं पढ़ाऊंगा मैंने कहा यह ब्राह्मण ब्रह्म क्षत्रिय ख्ष, ब्रह्म स्त्री ब्रह्म पुरुष शूद्र ब्रह्म क्या बहुत सारे ब्रह्म होते हैं आपने तो कहा था एको द्वितीय दीय कहने लगे पात्र का भेद भी तो होता है मैंने कहा पात्र का भेद पात्र से और पात्र धारक से होता है नदी से कब होता है जैसा बर्तन होगा भर पाएगा नदी तो अपनी मौज में बहती रहेगी तो पात्र और पात्रता का प्रश्न हम तक कैसे आएगा नदी और संत भेदभाव से दूर निर्बाध अनंत नदी और संत कैसे तो चलते हैं तो आप ये भेदभाव की बात क्यों कर रहे हैं को मेरी बात समझ में नहीं आई क्योंकि वो मठाधीश थे जगत गुरु थे सब कुछ थे और सुबह से शाम तक सारे चेले उनके बैठ के चीमते बजाते हैं एक और ब्रह्म कहते हैं कि मनो इन कथाओं में मैं कोई सत्संगी नहीं हो गए और ये जीवन के अमृत क्षणियो ही लुट जाएंगे और पाप की गठड़िया बने कुंभ पाक नरक ही जाओगे जिसने भेद नहीं छोड़ा उसे अभेद तत्व की परम ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है एक और विधाता था पधारे तो आश्रम में तो सारे ही जीव जंतु हैं आप देखते ही तो आए तो एक कुत्ता आकर हमारी गोद में बैठ गया कह लगे श्वान श्वान तो पवित्र इसको दूर करो दूर करो तब तो ने कहा बैठ ही गया है महाराज प्राश्चित कर लेंगे पंचगवे कर लेंगे जो आप आगे के बाद हमने कहा कुछ बताओ तो उन्होंने फिर भाई अपना चिमटा उठाया और एक का नाद का ब्रह्म का नाथ लगाया हमने कहा ब्रम इसमें नहीं है क्या वो तो सर्वत्र है हमने कहा फिर हम कोई इतने करेंगे कहा वो सब भी है तू अपनी भावना की मूर्ति ला तू अपना भाव जगा आज आपके पास इतना भेदभाव है इतने सत्संग के बाद भी आप न घर में जी पा रहे हैं न ना नातों में न ना रिश्तों में ना अपनों में न परायों में क्यों नहीं जी पा रहे हैं? क्योंकि आपके पास अभेद ब्रह्म नहीं है अपने हैं ना पराये हैं ना कैसे जी पाओगे जीओगे नहीं हर दिन सड़ोगे हर दिन कुड़ोगे और जिस दिन सब में एक नारायण का भाव आ जाएगा प्रभु तो की प्यारी सी मुस्कुराहट बन जीने लगोगे और तब तुम जानोगे कि मनुष्य जी में जीने का भाव क्या है जब हर सांस उसकी मनोहरी छवि का रस होगा चारों तरफ उभरती अष्ट गंध की उसकी सुगंध हुई उसकी ज्योतियों की झिलमिल तुम्हारी आंखों में होगी और रोमांच उसके स्पर्श का हो रहा होगा वो ख्याल कैसा होगा और मनुष्य की रोनी निरंतर उस क्षण को पीने की है न कि भेदभाव सड़न कुड़न और जलन जीने लेकिन हम छोड़ना भी तो नहीं चाहते क्या बात है कहा राजन आपको सब कुछ छोड़ना होगा सुखदेव जी सुना रहे हैं कथा सुखदेव नग्न है निर्वस्त्र है अर्थात सत्य पर कोई आवरण न चलाना कि ऐसा तो वो भी करता है देखा ना साड़ी पहनाई कि पैंट पहनाई कुछ तो पहनाया सच को झूठ कर दिया सत्य निर्वस्त्र हो तो सत्य है वस्त्र आ गया तो आडंबर है दिखावा है और सुखदेव निर्वस्त्र है मेरा अभिवेक सुखदेव हो तो जीवन सार्थक हो जाए हम हमेशा उसमें मेल के आभूषण लगाया करते हैं अब मेल आभूषण होती नहीं है हम सब जानते हैं लेकिन वही चंपाया करते दम दिए झूठ जियेंगे कपट जियेंगे लोभ जियेंगे भेद जिएंगे नहीं जियेंगे तो गोविंद ही नहीं जियेंगे और जब भी डकार लेंगे तो हरिओ जय श्री राम का नारा भी लगा देंगे बड़े सत्संगी हैं ये घमंड भी कर डालेंगे और आज की ऋचा में वो ऋषि क्या कह रहा है वो भी पहले आज ही की ऋचा ले लेते हैं कह रहा है नम दिपसंती दीप सबो कि भूल जा कि तू भक्त है तू धोखा दे रहा अपने आप को तू अपने लिए भी धोखे पास तो है क्योंकि भक्त के गुण क्या हैं वो बता रहा है न यम दीप सन्ती दीप सबो न देो जना ना न देव अभिमात्या ये चौधरी ऋचा है दिख दिख दिख तीसरे ऋषि में हम हैं उनके दूसरे तीसरे ऋषि के तीसरे सूप में हैं हाँ दूसरे सूप में है और ये चौदहवीं ऋषा है और हम इससे पहले दो ऋषि एक एक ऋषा करके पढ़ के आ रहे कहते हैं कहते बड़े भाग्यवान है जो इस अमृत को पी पाए वैसे आपको एक बात बता दू कि स्त्रियों को शूदरों को नहीं पढ़ाना चाहिए ये इन्होंने कहा से लिया है जिनके कभी ये गुलाम थे कि वहां औरत या किसी ऐसे की कि परछाई भी मस्जिद में पड़ जाए तो नमाजी की नमाज दो चली जाए शैतान को बेने तो सनातन धर्म में भी आ गया गुरुजन ले आए यहां जब तक नवदुर्गा बनके, नारी तो मंदिर में न गिर वो मंदिर क्या होगा लेकिन नहीं गुलाम ही चली गई जूठन बाकी है। वो भी धर्म पूर्वक बाकी है ये विलक्षण बात है कहा यम दीप संति दीप दिवसं। सब नही यम माने जो मांगल तो या के ऊपर बिंदी है ना यम दीप संति दीप संति माने जो ना जनन करता ना क्रोध करता ना हत्या करता ना किसी को पीड़ा देता न किसी से बदला लेता भड़काए जाने पर भी खोलाए जाने पर भी आवेश दिए जाने पर भी पढ़ के आयो यू ना शोच थी यू ना कांक्षा थी हा? अब आपको समझ में आ रहा ना कि वेद को ही पढ़ाने के लिए महाभारत जैसे लीला महाकाव्य को भगवान वेद ने नारायण की लीला को उदाहरण में लेते हुए और एक इतिहास को ग्रहण करते हुए एक सत्य घटना को लेकर के वेदों को गुरुकुल में पढ़ाने के लिए एक महाकाव्य की रचना की थी वही महाभारत महाकाव्य है और उसकी हर कहानी हमारी है जन जन की है हम सब की है जहां दस इंद्रियों के अर्जन से अर्जित ये जीव अर्जुन है घटगटवासी आत्मा श्री कृष्ण है ये शरीर रथ है जन धनुष है अर्जुन का और माया का महासमन महाभारत है मेरी विषयांधता अंधा होकर जीने की मनोवृत्ति धृतराष्ट्र है और सत्य को जान करके भी सत्संग करके भी फिर झूठ जीना अर्थात आंखों पर पट्टी बांधने की जो मेरी मनोवृत्ति है वो गांधारी है और इस अंधता से उत्पन्न होने वाले नाना विषय पीड़ा दुखराग द्वेश दुखरा, आदि धारतराष्ट्र है गौरव है जीवन एक महासमर है मैं कौरव बनके जीवन की पांडव बनके मुझे सोचना है कहा ना यम जो कभी क्रोध ईर्षा देश बदला हत्या लो आदि नहीं करता जो किसी को पीड़ा नहीं देता ना दिपसंती हाँ दिपसंती माने मारना काटना पीड़ा देना किसी के सुखों का विनाश करना किसी के सुखद जीवन में विष डाल देना यो न नीक्ष सं जो ऐसा नहीं करते और कौन है जो ऐसा नहीं करते जो सब में एक ब्रह्म भाव रखते हैं जिन्होंने ब्रह्म भाव मारा उन्हीं के पास तो सगा सौतेला हुआ अपना पराया हुआ जिन्होंने राम की हत्या करी उन्होंने ही तो मैं के रावण बन लंका सजाई नम दिप सं दीप सबू जो किसी प्रकार के हत्या भेद पर दीप सबूत उकसाए जाने पर भी भड़काए जाने पर भी प्रेरित किए जाने पर भी जो किसी को पीड़ा नहीं देता सताता नहीं है जो सदा स्थिति प्रज्ञ रहता है शांत रहता है ना द्रु जनाना न ही जो जीव मात्र से द्रोह करता है अथवा भेद करता है क्या हमें से कोई एक भी भक्त हो सकता है पूछो अपने से आज मासूम जीवों की निरंतर होती हत्याओं में क्या हमें याद नहीं कि हर बार कृष्ण खा रहा है आत्मा तो वही है मारा तो हमने उसी को बहेलिए बेलिए के बहे के बाद हमने जब भी जिस जीव की हत्या की है हत्या तो गोविंद की हुई है और हत्यारे हम बने। हम बने हैं भक्त नहीं रहे हम हत्यारे बन गए हमें तो जीव मात्र में एक ब्रह्म का भाव लाना था हा? ना यम दीप शांति दीप साहु ना द्रोहान जनाना और जो जीव मात्र से भेद नहीं करता दूसरों के जीवन में मैल कौन ढूंढता है जो बहुत मैला है दूसरों के घर में बुराई कौन झांकता है जो धरती का सबसे बुरा आदमी है अपने अपने आप से पूछे हम कि कहीं वो हम तो नहीं है कहीं वो हम तो नहीं है क्योंकि मुझे तो खोजने गोविंद दोगन को रहना था मुझे मैल दिखी कैसे मैं महल देखने गया क्यों एक भक्त कल कहना स्वामी जी तीर्थ राष्ट्र स्थानों पर तो बड़ा वरीशार है मैंने कहा तू वहां करने क्या गया था वही देखना था तो क्या तेरा घर काफी नहीं था कुछ पड़ोस झाँक लिया होता तू वहा करने क्या गया था तो पूछो अपने से कि सुबह से शाम तक तुम करने क्या जाते हो सब जगह आजकल बहुत से लोगों को शिकायत होती है उन्हें सांस की तकलीफ पड़ जाती है आंखों में भी जलन होती है क्यों क्योंकि बहुत सारी घास नए जो फूल आते हैं बड़े कोमल होते हैं उनके रेशे हवाओं में उड़ते हैं सांस में चले जाए खाली गाजर घास ही नहीं सारी वनस्पतियों में और तेज गर्मी में जब कीड़े भी मरते हैं तो उनके रोए भी हवा तो में उड़ते हैं तो आंख में पड़ जाए तो आंख की बीमारी हो जाती है सांस में चला जाए तो सांस की तकलीफ हो जाती है आपने इनका सत्संग नहीं किया तब भी आपको तो इतना असर दे गए और आप सुबह से शाम तक क्या करते हैं हवा में तैरते हुए जब आप पर प्रभाव डालते हैं तो आपकी सोच आपके विचार आपकी मैंने की मनोवृत्तियां आपको कितना धुला धुला छोड़ देती होंगी आप नहीं जानते हैं कि जब भी गागर घास हवा में है तो गमे के की तकलीफ बढ़ जाती है और यही नहीं जब हवा में उड़ करके आंखों में तैरते हुए आकर के गिरते हैं तो आंखों के रोग हो जाते हैं आपने कोई है इनका, तभी आप इतना दे जाते हैं तो सुबह से शाम तक जो तुम ईर्षा झूठ कपट के मक्ारी के दूसरों को पीड़ा देने के सुबह से शाम तक जो भजन गाते हो तुम्हारा क्या होगा कभी पूछा अपने आप से। आपसे जो प्राणी मात्र से द्रोह और भेद नहीं करता न देव अभि माताया और न ही अपने ऐश्वर्य पर अपनी उपलब्धियों पर अपने, अपने देवम माने पूजा पाठ आदि पर ईश्वर की रानी की गई भक्ति पर जरा सा भी दम्भ करता है दम्भ आया सर्वनाश हुआ न देव अभी और हम सुबह से शाम तक फूले फूले घूमते हैं नारद जी को तो दम्ब हो गया था कि श्री हरि का सबसे बड़ा भक्त मैं ही हूं तो भगवान ने उनका दम्भ तोड़ने के लिए प्रभु ने लीला रची पर्वत राज प्रकट हुए उनकी बेटी विष्णु मोहिनी आई और नारद जी आसक्त हो गए ब्रह्मचारी नारद दम्ब के आते ही सर्वनाश हो गया फिसल गया आपका क्या होगा अरे एक बार पूछ तो डालो अपने से कितना कपट दम्भ जी करके कौन सा स्वर्ग पूज रहे हैं आप फिर नारद को बंदर बन करके अपमान झेलना पड़ा क्या वो कथाएं याद नहीं आपको कहानी आप ही की थी नारद तो उसमें प्रतीक बना है लीला कर रहा है लेकिन कथा तो आपकी है निजी है हम सब की है कहा ना देव हम अभी माता कि जो कभी भी अपनी पूजा पाठ भक्ति पर दम्भ नहीं करता जो हमें का ढोंग नहीं करता ढिंडोरे नहीं पीता, ना देवम अभिमा दया कहते हैं सुखदेव जी राजन जिसके मन में दंभ है उसके मन में भगवान कदापि नहीं हो सकते वो कभी भी पूजा पाठ के इस अमृत को नहीं पा सकता है उसकी सारी पूजाएं पाठ तपस्या सब नष्ट हो जाते हैं और उसमें दुर्वासा की तरह ही अपमान और कलंक झेलने पड़ते हैं ये कथा सुनाते हैं कि महाराज अम्बरीश है भगवत की कथा है और महाराज अम्बरीश अंबरीश क्योंकि अंबर ही उनका ईश है इसलिए वो अंबरीश है दम्ब ही आपका ईश है हम सर सब दंभी यही है अम्बरीश में और हमें अचानक हम उसकी कथा सुनते हैं तो अपने को अम्बरीश बना बैठते भूल जाते हैं कि उसका तो अंबर ही ईश था मेरे पास तो मेरा तेरा अपना पराया झूठ कपट जाने क्या क्या है कैसे हो सकते हैं हम अम्बरीश और महाराज अम्बरीश की ख्याति सुनकर जल भून कर आहत हो गया दंग ऋषि दुर्वासा का बुला नहीं नीचा दिखाना है मुझे जब भी दूसरों का सुख और सम्मान देखकर उसे नीचे दिखाने का मन आए तो समझ लेना दुर्भाषा बन गया है वो तो और दुर्भाषा को खुद नीचा देखना पड़ता है भारी अपमान होता है उसका उसे बहुत नीचा देखना पड़ता है अज्ञानी लोग आम नहीं मिलते ये कहना अंधभक्ति अंधभक्ति नहीं होती है भक्ति सदा सनेत होती है क्योंकि अज्ञानी हो ही नहीं सकता आज आप झूठ क्यों बोल रहे हो मेरी मैं और मेरे परिवार का मैं पेट भरूंगा ना अभी ये रो रही थी उसके नन्हे नन्हे बच्चे हैं जैसे वो पेट भर रहा था ईश्वर तो था नहीं तो अज्ञानी का ईश्वर भी नहीं होता वो भक्ति किसकी करता है अज्ञान की दम्ब की क्या भूल गए तुम इस बात को और अगर ये अज्ञान ना होता तो तूने झूठ क्यों बोला होता मैं मेरों के लिए कपट जड़ क्यों बने होते और धर्म से हट करके तुमने दूसरों को ठगा क्यों होता ज्ञान का पोथों को पढ़ने से नहीं जाता डिग्रियों को बटोरने से नहीं जाता अगर चला जाता तो हमारे मठाधीश भी चेली और चंदों का सहारा क्यों लेते गोविंद की न हो जाते हरे भक्त जो चाहे करे वो तो घटगटवासी प्रेरणा से जो हो उसमें मान सम्मान और दम की क्या बात है भक्त नौछावर ले आए बड़े भंडारे कर दो ना ले आए एक गुड़ की भेली ला सबको बांट दो थोड़ा थोड़ा क्या पड़ता बात तो दोनों एक है हम बंब क्यों करे वो जाने जब करता करता वही है और मुझे उसी ने जीना है दम्ब नहीं जीने हैं मैं नहीं, जी नहीं है, तो ना नहीं जाने और ये जी के ही तो दिखाने के लिए हम समाज में आए हैं कि ऐसे जियो तो सुखी रहोगे इससे हटके मैं और मेरा में जियोगे हर सांस दुख पाओगे पीड़ा पाओगे सी कमाई करते हैं हम कहां से बनेंगे या आश्रम मठ मंदिर अरे भक्त अपनी प्रेरणा से बनाते हैं ये तो बूंदी गिरती है लोटा पड़ता है पुलिस दिया जाता है एक प्रभु की दिव्य भक्ति का स्वरूप प्रकट हो जाता है कौन करता है वो करता है वो जो गट -गट वाजी है, तो हट की इच्छा क्यों करनी आयोजन होते हैं पानी ज्यादा इकट्ठा हो गया भाई सबको बुलाओ सत्संग भी हो जाए प्रभु प्रसाद हो जाए आनंद मंगल हो जाए तो उसमें दम्भ किसका कौन कर रहा है सिवाय उसके और जिसको वो भाग्य लगाएगा वही तो करेगा उसकी बूंदे ही तो आएंगी उसमें लेकिन नहीं मेरा दम जिए प्रभु जिए चाहे ना जिए ये क्या बात हुई तो दोवासा परीक्षा लेने गया और कहा कि व्रत पे हो जब तक मैं लौट के ना नाम व्रत का उपस्थान नहीं करना और नदी के किनारे जाके बैठ गया मुहूर्त निकलेगा तो देखू क्या करेगा मंत्री ने कहा राजन आपको व्रत जनहित में खोलना होगा सचराचर हित में खोलना होगा आप राजा हैं आपने प्रजा के कल्याण के लिए ही तो संकल्प लिया है आपका अपना तो कुछ है भी नहीं आप अपने हाथ को श्रीहरि का निविद मान करके आपने व्रत किया है तो आप संकल्प खोलिए एक बूंद पानी ही ले लीजिए व्रत तो खुलना चाहिए सारी पूरा प्रदेश की जनता प्रतीक्षा में है उन्होंने तो एक जल पी लिया तो बस दुर्वासा बड़े प्रसन्न हो गए कि अब मारा मैंने इसको किसी की गलती पकड़ में आए तो आप लोग कैसे दुर्वासा भी हो जाते तो दुर्वासा कौन है वो भी यही बैठा है सब मैं अरे कहने लगे राजन तुमने मुझे आज्ञा के बिना हाँ महाराज आप तो नहाने गए थे और आपने सवेरे से शाम कर दी ये संकल्प का एक बूंद ही तो लिया है आपको प्रसाद जब तक ग्रहण नहीं करेंगे मैं और कुछ ग्रहण नहीं करूंगा कहा नहीं अब तो मैं तुम्हें भस्म करूंगा और उन्होंने जटाओं से क्रिया प्रकट करी और कहा कि जाके अंबरीश को जलाकर राख कर दो तुमने पता नहीं कितनों को राख करना चाह था जले क्या वो तुम्हारी उम्र जरूर जल गई वो तो नहीं जले दुर्वासा बन के क्यों किसी को गाल दे अपने आप से भक्ति इतनी आसान नहीं है पहले संसार छूटे तो प्रभु भक्ति पाओगे स्वांगी भक्ति कोई भक्ति नहीं होती है पूजा पाठ भजन कीर्तन व्रत त्योहार जब तक मन को साधने के साधन है कि काश मैं भक्त बन पाऊं मन को धोने के ये साधन है ना कि कोई उपलब्धि है इसमें और उसी को उपलब्धि बनाए बैठे किसी धोखा नहीं रहे हैं अरे जब इतने पूजा पाठ आपका स्वभाव आज भी नहीं बदल पाए तो कल कौन सा मोक्ष दिला देंगे बुद्धि और विवेक के होते हुए भी अपने को अंधा कर ले हो कहा कि जाओ भ्रस्म कर दो आज इसको आगे बढ़ी तो सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया भगवान महाविष्णु और उसने कृत्या को शिक्षण भस्म कर दिया तेरी गाली तो रास्ते में ही जल गई थी तुम किसको भस्म कर सकते अब सुदर्शन पड़ गया पीछे दुर्वासा के आगे आगे दुर्वासा पीछे पीछे सुदर्शन और भागता फिरे दुर्वासा भोलेनाथ के पास गया उनका ये मेरा आयुध नहीं है मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया भागे भागे दुर्वासा महाविष्णु के पास आए उन्होंने कहा क्या तुम्हें तो मालूम नहीं कि मैं भक्त के अधीन होता हूं मैं भक्त के अधीन होता हूं दुर्वाशा और जब मैं भक्त के अधीन हूं तो मेरे आयुध भी तो उसी के अधीन है सुदर्शन को मैं नहीं रोक सकता अम्बरीश चाहे तो रोकते कहा ना द्रोहानू जनाना कि जो प्राणी मात्र से कोई द्रोह नहीं करता क्योंकि तुमने तो तौल तो दी ये भूल गए कि गोविंद उसमें बैठे हैं और यदि वो सचमुच भरते हैं तो परमेश्वर के सारे आयुध भी उसी के अधीन हैं बस तुम्हें होना पड़ेगा ये कथाएं हमारी कथाएं हैं हमें पढ़ाती हैं सत्संग अर्थ को मूड़ी हिला करके चले जाना नहीं है सत्संग का अर्थ है विषयों वासनाओं की इस गहरी नींद से जागना चैतन्य होना और अपने क्षणों को पड़ पाना कि क्या मेरे मन के बैल धोए हैं? यदि नहीं धुले हैं तो अनर्थ हो गया है यह जन्म नहीं है। 33 करोड़ जन्म और भी गए इसके साथ पाप योनियों में तो पूरी ईमानदारी से निष्ठापूर्वक हमें इन ऋचाओं को अपने मन में धारण करना है ना देव अभी कि ना अपने रूप पर अपने पैसे पर अपनी पूजा भक्ति पर दंभ करना है ना अपनी अच्छाइयों पर दंभ करना है दंभ शब्द को अपना शत्रु मानना है इस भाव से दूर रहना है यदि भक्ति को पाना है तो किसमें रहना है इससे पिछली वाली ऋषा में जो पिछले रविवार की थी का वी भ्रत द्रापिन कहा वर्णो वस्त्र निर्णय विभ्रत जो हरो से हमारा भरण पोषण करने वाला है हमारा आत्मा है द्रापिन जो सारे ईश्वर के सुख हमको इस योनि में देने वाला है जो हमें सुंदर विचारों वस्त, वास करने वाला है मैं जान और जो मुझे अतिशय निर्मल रूप देने वाला है सड़ी हुई मट्टी से चिता की राख से कीचड़ से मुझे दुर्लभ मनुष्य यो में लाना है परिस पशु उसी का होकर मुझे मारना है काटना है नष्ट करना है परी स्पषो स्पाने मारना युद्ध करना संग्राम करना महाभारत लड़ना है परि व्यापकता से परिमाने व्यापकता से मुझे युद्ध करना है निशे दर जो वर्जनाएं हैं, जो विरोध हैं, मेरे भीतर बैठे हैं ऐसे विषयों को ऐसे विकारों को ऐसी गंदी सोच को दम बाधित का मुझे बिठाना है जिससे वो जो मुझे बनाने वाला है वो जो मुझे हर ओर से भरने वाला है मैं उसी में मिल सकू भक्ति का अर्थ टेप रिकॉर्डर की तरह गीत बनके बजने भर नहीं होता है भक्ति का अर्थ मन सा बाचा उसी को अपना सर्वस्व बनाकर सांसों में धड़कनों में विचार में आचरण में व्यवहार में उसी का निमित्त बनके के जीना होता है जीना होता है उससे हटके कोई सांस फिर नहीं ली जाती है। कहा राजन मथुरा में चलते हैं भागवत की कथा में कहा राजन कंस जब अपने सभी साथियों मित्रों के साथ मारा गया उस वक्त कृष्ण की आयु के दस वर्ष पूरे होकर ग्यारह दस वर्ष पूरे होकर ग्यारहवें वर्ष के प्रथम दिन का उदय हुआ था तो महाराज परीक्षित पूछते हैं प्रभु की इस लीला का परोक्ष रहस्य क्या है आप लोग तो खाली कथा सुन के चले जाते हैं लेकिन तत्व को जानने वाले जिन्हें प्रभु की आतुरता है वो उसके परोक्ष रहस्य में विशेष जाते हैं उनके लिए भक्ति एक थोड़ी देर का मनोरंजन नहीं होती है एक फिल्मी नाटक नहीं होती है उसके लिए परोक्ष में जाते हैं बोला इसका परोक्ष रहस्य क्या है कहा राजन मन ही कंस है और मन ही भक्ति है कंस मरे तो भक्ति बढ़े यही मन भक्त हो जाता है मन तो नारायण का अतिशय अन्य भक्त है लेकिन कुसंग के कारण यह कंस बन बैठता है जब कंस भी उत्पन्न हुआ बहुत भोला पवित्र था हमने कथा में सुना लेकिन जब जरासंध के साथ किशोरावस्था में वो चला गया तो असुर राज के साथ रहते रहते कंस भी भोला कंस भी भक्त कंस भी असुर राज कंस, कंस बन गया था राजन मन तो अतिशय निर्मल भक्त है यदि राम रूपी लक्ष्य में ये मन स्थिर हो जाता है तो ये लक्ष्मण कहलाता है राम रूपी लक्ष्य में मन गया ते तो मन हुआ लक्ष मन और फिर ये राम के पीछे पीछे ही जाता है लेकिन अगर ये चला गया जरासंध के साथ तो ये असुरराज कंस बन जाता है नारायण इसलिए भर्ती नहीं करते किसी एक कंस को मारना था वो तो दिखा नहीं है तुमने धोखे से अपने भक्ति की समर्पित भक्ति के भाव लक्ष्मण को कंस बना रखा है भक्ति क्या कर पाओगे तुम तो? नाटक करोगे पढ़ो पढ़ो जानो पहचानो अपने आप को इन लीला कथाओं में ये पढ़ाने के लिए कहा इसीलिए गुरुकुल शिक्षा में जब बालक ग्यारहवें वर्षाता है तो गुरु का पहला धर्म है गुरुकुल में दीक्षित होते ही दस वर्ष के अंदर उसके कंस को समाप्त कर उसके मन को लक्ष्मण बना दे उसका जीवन धन्य कर दे यदि शिक्षा ये न कर पाए तो वो शिक्षा नहीं महापाप है विष है वो पूतना है वो ये शोधा नहीं है और आज की शिक्षा है अच्छी नौकरी बढ़िया तनख्वाह और मोटी घूस उसी के लिए मां बाप भी प्रयत्न कर रहे हैं कि नहीं हो रहा है तो पैसे देकर करा दें क्या कि कितना बड़ा कंस बने कितना बड़ा रावण बने बेटा मेरा तो मैं कहूं कामयाब है इस अंधता के साथ जीने वाला क्या भक्ति पाएगा कभी क्योंकि उसे आज भी याद नहीं कि तेरे झूठे भोजन को शबरी का राम बन के आत्मा ही रक्त में बदलता है नहीं बदला तो तेरी सारी दौलत तुझे कीड़े तो तु दे जाएगी एक सांस ना दे पाएगी सड़ जाएगा तू तो। किसको याद है तुम किसको याद है तुम और सत्संग से उठते ही हाए पैसा फिर तुम्हारे भीतर बिना माला के भजन बन के बजने लगता है कौन याद रखता है तुम्हें कि वही आज भी मट्टी को आन में वन को वही दुर्लभ ते रहा वही बुद्धि है वही विचार है वही विवेक है और वही मन है याद है भक्ति की बात इसीलिए इसी भक्ति को ही भगवान ने लीलाओं में दिखाया तुम्हारी भक्ति ईश्वर भगाऊ भक्ति है ईश्वर पाऊ भक्ति नहीं है नाटक करते हैं? भगवान राम और कृष्ण प्रकट हुए उत्तर भारत में और तुम्हारी भक्ति ने दोनों को यहां रहने ने दिया एक को दिया चौदह साल का वनवास मंत्रा भक्ति जो है और लौट किया है तो सरयू समाए रहने नहीं दिया तुमने बड़े भक्त हो और दूसरे द्वार का देश हो गए लौटे में आज भी, भी भक्ति कर रहे हो और अभी भी जानना नहीं चाहते हो कि भक्ति, भक्ति क्या है भक्ति क्या है भक्ति है उसकी मौज बन के जीना उसकी लहर बन के रहना जे ही विधि राखे राम विधि रहिए राम में रहिए सदा उसी में मस्त रहिए मन को न भटकने दीजिए मन पर प्रभु भक्ति का नियंत्रण लाइए और इसे लक्ष्मण बनाइए ये ढोंगी भक्ति कहीं का ना रहने कि परमेश्वर भी तुम्हारी भक्ति से चले जाते हैं तुम कैसे पाओगे उनको वो आज भी आत्मा होकर तुम में बैठा है और जिस दिन छोड़ जाएगा पतित योनियों में भटकते रहोगे अभी भक्ति नहीं पाओगे तो कब पाओगे तो कहा राजन गुरु गुरुकुल शिक्षा का धर्म है वो शिक्षा व्यर्थ है नरक का खुला हुआ द्वार है जिसमें छात्र स्वयं को न पढ़ पाए और मन कंस को लक्ष्मण न बना पाए क्योंकि इन 11 वर्षों में यदि मन लक्ष्मण न बना कंस मारा न गया तो जीव मारा जाएगा कंस के हाथों अपने ही मन के हाथों सब मारे जाओगे थोड़ा तो दिन यही कृष्ण भक्ति का यह स्वरूप है प्रभु यही लीला के द्वारा दिखा कथा में चलते हैं आगे कथा भी चलती रहे और उसका परोक्ष रहस्य भी हम जो नग्न सत्य है जो सुखदेव है जो तन को मन को विचारों को स्वभाव को और चरित्र को धोने वाला जो सुखदेव है जो विवेक है हम उसे भी जगाते चले ये कोई किस्सा तोता मै ना हातिमता है इतिहास भूगोल की कहानियां नहीं है हर युग की प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक क्षण की कथाएं हैं ये किताबें हैं यूनिवर्सल ऑटोबायोग्राफीजा आत्मा आत्मा की कथाएं हैं आत्मा की आत्म कथाएं हैं इन्हें समझो इन्हें गहराई से बजानो हमारे यहां भेड़ चाल को हमने धर्म नहीं कहा है दूसरे धर्मों में शक करोगे शुभ करोगे तो दुर्द की आग में जलाए जाओगे गुना हो जाएगा हमारे यहां तर्क शास्त्र है कम आर्गू कास्ट यूर करो चर्चा करो और जब आत्म तत्व तो स्पष्ट हो जाए तो उसे तत्क्षण ग्रहण करो देरी कहीं बहुत देरी ना हो जाए लेकिन भेड़ों की तरह अंधों की तरह ना चलो अपने को आज नहीं पढ़ोगे तो क्या कुत्ता बिल्ली रहें पढ़ोगे अब नहीं जानोगे तो कब जानोगे तो कहा राजन भगवान के लिए शिक्षा की कथाएं हर जीव को दर्पण की भांति उसका स्वरूप दिखाते हैं और राह दिखाते हैं राजन मन को लक्ष्मण बना लो हाँ थोड़ा सा इसको यहां स्पष्ट कर दें तब में आगे भगवान राम के के साथ उनके देता है नाम याद है आपको राम के बाद कौन है हाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ऐसे ही बोलते हैं ना आप हालांकि शत्रुघ्न है उनके उपरांत हाँ तो क्या चार नाम कौन से राम लक्ष्मण भरत और शत्रु और इन चारों के पत्नियां भी हैं ये सब तुम्हारे भीतर हैं तुम्हें जानना है अपने को तत्व से पढ़ना है भगवान श्री राम के साथ स्वयं महालक्ष्मी जानकी हैं भरत जी के साथ मांडवी है क्या नाम है मांडवी और रिपूसुलदन के साथ श्रुति कीर्ति हैं। हाँ, याद है ना शत्रुघ्न के हा आसे बताओ लक्ष्मण के साथ और मिला है हाँ ठीक है लक्ष्मण जी कौन भूल गए थे लक्ष्मण जी के साथ कौन है और मिला ये चार पत्नियां ये भक्ति की पादान है तेरे भक्त बनने का ये मार्ग है प्रभु लीला के द्वारा दिखा कहा जिसने विषय वासना रूपी शत्रुओं का हनन नहीं किया जिसने विषय वासना रूपी शत्रुओं का हनन नहीं किया जो रिपु सूदन नहीं हुआ वो भक्ति में रथ भरत कैसे होगा क्योंकि जो विषयों के संग जी रहा है वो विषयों का भक्त हो सकता है भक्ति का कैसे होगा सिर्फ धोखा ही तो देखा मैंने सुबह शाम माला फेरी थी।, थी मैंने इतने भजन गाए थे मैंने इतने लोगों को फूक मारी थी तो ये हो गया था वो दम ही दम जिएगा अंधा आंखें फोड़ेगा अपनी तो कहा शत्रुघ्न अर्थात शत्रुओं हंता शत्रुओं को मारने वाला बनने के लिए सबसे पहले मुझे दीप सबो आज की रिचा है कि मुझे शत्रु मेरे से बाहर नहीं मेरे भीतर है परी स्पषो निषेध रहे मुझे भी शत्रुघ्न की तरह सारी वर्जनाओं को मारना होगा लेकिन मैं जानूंगा कैसे कि मेरे शत्रु कौन है तो शत्रुघंजी की पत्नी का नाम है श्रुति कीर्ति श्रुति कहते हैं वेद को चारों वेदों को श्रुतियां कहते हैं ना सदग्रंथों तो जिन्होंने श्रुति अर्थात वेदों की कीर्ति अर्थात यश को अपने जीवन में सम्मानित नहीं किया उसने शत्रु ही नहीं जाने वो मारेगा क्या ये कागजी गुरुडन नहीं चलेगा तुम्हें अपनी को ईमानदारी से पढ़ना होगा मंत्र का अर्थ होता है मंत्र से शब्द बनाए मंत्रणा से मंत्र शब्द बना है कि उनकी सुनो उनको जानो उनकी राय जा खाली एक लकीर लकीरकान उठवा के चले जाओ ये पागलपन है इसमें कुछ रखा नहीं है वो मंत्र हम देते थे बालक को क्योंकि वो पंद्रह बरस मेरे साथ रहेगा मनसा वाचा करना अक्षरशा अनुसरण करेगा तो हम गुरु बनते थे आपके कहा से बन जाए आपके धंधे में जाए हम क्या करें हम तो फिर यथा गुरु यथा चेला सारे संप्रदाय खड़े हो गए बोले तुम नहीं बनते तो हम ही बन जाते हाँ कागज पे टांग देंगे माइक पे बोल देंगे सारे धारण कर लो ये पागलपन नहीं है तुम्हारे तो क्या है मंत्र शब्द मंत्रणा है मंत्री सुने हो राजा के साथ मंत्री होते हैं अभी पार्लियामेंट में भी इस देश का भूसा करने के लिए मंत्री बैठे हैं मंत्री मंत्री हैं मंत्र, मंत्र शब्द को अर्थ तो जानो तो कहा क्यों जिसके जीवन में वेद का यश वेद का वेद का अमृत नहीं आया श्रुति कीर्ति नहीं आई जीवन में वो शत्रुघ्न भी नहीं बना श्रुतिकीर्ति आए वो शत्रुघ्न बने वो भक्ति में निरथ भरत हो भरत क्या है जो भक्ति से भरा हुआ है जिसके रोम रूम में भक्ति बसी है की, जो हैनसाचा कर्मणा उन्हीं में अर्पित होकर जीता है वो भरत है और भरत अधूरा है उसकी पूरक उसकी पत्नी होगी और उसका नाम क्या है मांडवी मांडवी का अर्थ होता है जो चौर छत्र आकार छाई रहे जो जीव मात्र में प्राणी मात्र में अराधे का भाव लाए जो मेरे मुझे सचराचर में प्रभु का रूप दिखाए जो मुझे अम्बरीश बनाए वो भक्ति है अब वो सब में भाव लाकर के ही पाई जा सकती है इसलिए भरत का भरत हो जब मांडवी से वरद शत्रुघ्न से भरत तक आए राम तो वन को जाएंगे लक्ष्मण जाएंगे संग भरत को तो वही रहना होगा अभी दूरी बनी है मेरी थोड़ा और करीब हुआ जाए तो कहा जब भक्त की भरत की भक्ति मांडवी से युक्त हो सिय राम में सब जल तो भरत का भाव राम रूपी लक्ष्मण में उस मन जब स्थिर हो जाए तो वो लक्ष्मण कह रहा ये योग की अवस्था है ये योगी यहां होता है ये इन्हें मुर्गासन को कुटासन लगा लिया कहने योगा क्लासेस ज्वाइन करके आ रहे हमने कहा फालतू तो गए थे वहां इतना पैसा खर्चा करने ये बसाबाज नठ और बढ़िया करा देता ये तो रस्सी पे नाचना भी सिखा देता नट तुमसे अच्छी योगी है फिर ऐसी बुद्धि पर लज्जा आनी चाहिए कि जब भरत की भक्ति मांडवी से युद्ध हो तो राम रूपी लक्ष्मण भक्ति का भाव स्थिर हो मन योगी हो लक्ष्मण हो जाए राम जाएंगे बन को जानकी जाएंगी साथ में क्योंकि जहां आत्मा तहा जीव अलग रहेंगे कहा तो जानकी तो जीव आत्मा है हम सब हैं मन लक्ष्मण है। मेरी कहानी है प्रभु लीला के द्वारा मुझे अपना दर्शन करा रहे हैं और हम हैं कि ढिठाई के साथ भजन गा के भाग रहे हैं और कुकरम अपने नहीं धो रहे हैं क्योंकि कथा सुन के भी सुन नहीं रहे कैसी विचित्र बात है तो राम रूपी लक्ष्मी जब मान मेरा स्थिर हो तो लक्ष्मण तो राम के संग ही जाएगा जहां आत्मा तहा मन और जहां मन तहां जीव जानकी जाएंगे लेकिन लक्ष्मण तो जाएंगे और उर्मिला नहीं जाएंगे क्योंकि उर्मिला से लक्ष्मण अलग नहीं हो सकते हैं क्यों नहीं हो सकते हैं और मिला है और मिला है क्योंकि योग में दो नहीं होते एक ही हुआ करता है एक ही में दो देखते हैं हाँ भोलेनाथ का कभी अर्धनारीश्वर मूर्ति देखिए यह लक्ष्मण भाव उर्व मिला है कि जब मेरी सारी चाहत इच्छा मेरे उर्म में आकर आत्मा से मिल जाए तो योगी मन लक्ष्मण राम पाए और समर्पिता भक्ति को जीवात्मा को आत्मा का मिलन हो जाए तुम्हारी ही जीवन की जो संकल्प शक्ति है उसी को यहां हनुमान के रूप में हमने रामायण में दिखाया है कि जिसके जीवन में संकल्प नहीं है उसके जीवन में हनुमान भी नहीं और भक्ति भी नहीं है वो खाली जय जय जय हनुमान गाने से काम नहीं बनेगा पूछ तेरे संकल्प क्या आज अशुरत्व को गंदे विचारों को मार रहे हैं क्या तू लोट को छोड़ पाया है क्या तू विषया शक्ति से हट पाया है क्या तेरे में भेद समाप्त हुआ है यदि नहीं हुआ है तो तेरे पास संकल्प हनुमान नहीं है और जिसके पास हनुमान नहीं है उसके पास राम की भक्ति कहां से होगी तो शुभदेव जी कहते हैं राजन ये पतित पावनी गंगाएं हैं, ये मोक्षदाहिनी धाराएं हैं, ये लीला कथाएं हैं, जो इनमें एक बार भी स्नान कर लेता है गहरे उतर जाता है वही तत्व के मोती पाता है और जो इसकी सतह पर बाहर ही बैठा रह जाता है उसे अनंत पतित योनियों में भटकना पड़ता है मनुष्य की यूनी किसी का घर नहीं है कि तू घर द्वार बना लेगी मना लिया है मकान कहना स्वामी जी आप सुखपूर्वक रहेंगे भैया तू रहेगा कहां से जीवन तो यात्रा है मकान तो बन गया तू तो चिता की लकड़ी हो पर सोएगा ना तो भूल गया था क्या कि इस जीवन में स्थायित्व ही नहीं है तो तू स्थाई होकर रहेगा कहां इस जन्म से पहले भी तू था इस जन्म के बाद भी तू रहेगा तो ये जन्म एक पड़ाव ही भर तो है और पड़ाव किसी के स्थाई स्थान हुआ नहीं तेरा एक ही स्थाई घर है कि तू उस अमर आत्मा में अनंत होकर वास कर जा यात्रा भले चलती रहे तू घर का घर बेह इतनी सी बात हम नहीं समझ पाए मुझे याद आता है एक बार एक घटना बहुत पहले की है एक उदाहरण दे रहा हूं उस जमाने में रेलगाड़ियां बड़ी धीमा चला करती थी आज से 40 बरस पहले पचास बरस ये कोयले एक इंजन करते थे और कोई स्पीड भी विशेष नहीं होती थी ज्यादातर तो छोटी गाड़ियां हो गई थी तो ऐसे ही ट्रेन से हम जा रहे थे तो भीड़ के कारण जल्दी में हमको हमारा डब्बा नहीं मिला हम दूसरे में बैठ गए भीड़ कोई इतनी विशेष भी नहीं थी एक औरत अपने पति को बहुत बुरी तरह से डांटे जा रही थी और वो डांट खाए जा रहा था बोलती ही जा रही थी वो और सारा डब्बा मौन था उसके ऊपर उसको कुछ कोसने का पागलपन का दौरा पड़ा हुआ था वेद की पावन गंगा